پر ایسا کریگا کون رسویاں ہمیں پیٹ دیگا گرم ایسا کریں گے تو میرے پاس ایک منصوبہ ہے جس کسی کو آدھی سٹک ملے وہ اور مانگ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے मेहरबानी कीजिए मुझे थोड़ा और चाहिए अभी अभी तुमने क्या कहा मेहरबानी कीजिए मुझे थोड़ा और चाहिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ज्यादा लेना उसे छोड़ दो तुम मेरे खिलाफ बगावत करोगे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी की ट्विस्ट ना सिर्फ ओलिवर को और शोरबा मांगने की सजा मिली उसे वर्कशॉप ये लो ओलिवर यहां तुम काम करोगे नोवा अब ये लड़का तुम्हारी जिम्मेदारी है आपसे ये तुम्हारे साथ रहेगा इसे हमारा हुनर सिखाओ हाँ हुजूर. तो हमें क्या नसीब हुआ एक बीमार साधना बसर मुझे तुमसे क्या फायदा होगा मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगा चलो भी ये कभी नहीं होगा समझ गए फिर मैं मिस میسٹر ساور بیری، میسٹر نے بیری مینے دیکھا کہ اس نئے لڑکے نے نوہاں دیا میں لکڑی پر گیرا اور بلیڈ شاید مجھے ماری رہ ہوتا حضور لکھن سنیئے بہت ہو گیا اولیور اگر میں سنا کہ تم دوبارہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو تو میں تمہاری خود خبر لوں گا سمجھ میں آیا تمہیں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 फिक्र मत करो ओलिवर मैं एक आदमी को जानता हूँ, जो तुम्हें अपने साथ बिना कुछ लिए रख लेगा मेरे साथ चलो शुक्रिया आर्थफुल डॉजर उसे एक शख्स के पास ले गया जिसका नाम था फैगिन, जो लंदन के एक अलग-थलग हिस्से में रहता था आर्थफुल डॉजर और बहुत से और बच्चे उसके साथ रहते थे दरवाजा खोलो मैं आ गया ये ओलिवर ट्विस्ट है, फिक्र मत करो, मेरे साथ आया है. ओलिवर ट्विस्ट, तुम भूखे लग रहे हो बच्चे, चार ले, उसके लिए कुछ खाने को लाओ. मुझे वो हटा लेने दो.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 नहीं, हुजूर, तो ठीक है, मैं ऐलान करता हूँ कि इस लड़के को फारण रिहा किया जाए उनके पीछे जाओ तर्वासा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है हाँ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 मुझे हर बात बताओ वरना मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूँगा। हम ओलिवर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते सिवाय इसके कि वो लंदन का नहीं है। वो मटफट के किसी यतीम खाने से आया है। अपने इस आजमाइश के बाद ओलिवर बहुत गमज़दा हो गया था और उसे कुछ दिन लग गए संभालने में। मिस्ट ये लड़का मुझे काफी हैरत में डालता है। जब ये थोड़ा सेहतमंद हो जाए, तब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कहां से है इसके वाले कहां से हैं। तुम लड़के के माँजी की बाबत इतनी दिलचस्पी क्यों रखो? वो एक यतीम खाने से है वो मेरी एक दोस्त है। या खुदा, ओलीवा का चेहरा उससे कित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 वह हमारा बेटा है बस इस वक्त वह बहुत गुस्से में है हम उसे घर ले जाने आए हैं चलो बेटा हम तुम्हें वह नए जूते दिलवाएंगे अब बस घर चलो और खाना खाओ फेगिन ओलिवर को अपने घर ले गया और उसने उस रात एक लूटमारी का मनसूबा बनाया ताकि वह ओलिवर को एक चोर बना सके बिल्कुल मांकस के कहने के मुताबिक उसे जाने दो नही नेनसी वह उस लूटमार का एक अहम हिस्सा होगा उस रात फैगिन ओलिवर को ले गया एक बड़े रईस के घर में डाका डालने। हिरकी से अंदर घुसो और अंदर से दरवाजा खोलो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितनी बुरी सजा दूँगा। अब जाओ। कौन है वहाँ? कौन घुसा आया घर में? आगो!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 कौन? आ, मिस्टर ब्राउन लॉ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की जब मैं उनके साथ था। ओह, मिस्टर ब्राउन लॉ। मेरे खानदान के दोस्त हैं। मैं उनसे फौरन गुप्तगू करूंगी। तो मिस रोज ने मिस्टर ब्राउन लॉ से बात की और उस रात वो लंदन ब्रिज जाने के लिए रजामंद हो गए। नैनसी उनके लिए रुकी हुई थी।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 ओलिवर आपकी बहन एग्नेस का बेटा है। ओ, ओलिवर। ओलिवर, तुम एक दौलतमन लड़के हो, और मैं तुम्हें एक खानदान भी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई आतराज ना हो तो। ओ, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन एक गुजारिश भी ह